कथा, कथा जगत राष्ट्री शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के केंद्री शेक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ये कारिक्रम इसमें सुनते हैं आदिवासी जीवन और पर्यावरन से जुड़ी एक कहानी सामू और कोलाई Fins demà! रात भर बारिश में सब बह गए हाय इस बेमौसम की बारिश में बोंगा देव का कोप है भैया और का अरे ये तो बहुत बुरा हुआ अब क्या होगा भाई साल भर उपवास होगा भाई उपवास मेरे ही नहीं 10 12 और लोगों के खेतों के बीच भी बह गए सब कपाल पकड़ के बैठे हैं अरे हां तुमने भी तो कल बीज डाले थे चलो देखें उनका क्या हुआ <laughs> अरे इतनी बड़ी विपदा में हंस रहा है अरे मेरे बीजों का कुछ नहीं बिगड़ा होगा क्यों क्या तुमने कोई मंत्र फूका था उसमें मंत्र <laughs> <laughs> अरे हां हां हां हा, मंत्र ही तो है वो अच्छा एक कोलाई हूं मुझे भी सिखा देना अपना मंत्र सिखाएगा क्यों नहीं अरे तुम तो बड़े भाइयों मेरे बल्कि मैं तो पूरे गांव को सिखा दूंगा यह मंत्र अगर वो लोग चाहें तो अरे हां कोलाई सभी को सिखा दे बड़े परेशान हैं बेचारे मंत्र सीख लेंगे तो सबके बीच बज जाया करेंगे आगे से तो चलो सबके सब मेरे खेत में चलो मेरे साथ अरे हां चलो।, चलो मैं बाकी सबको भी बुला लेता हूं ठीक है हाँ हाँ। अरे ओ बुढवा अरे का हो सब कोलाई के खेत में अरे भैया मंत्र सीखने मंत्र बीजों को पानी में बहने से बचाने का मंत्र रात की बारिश में बस इसी के खेत के बीज बचे हैं बहने से अरे चलो चलो सब चलो रे està आओ भैया आओ आज हम यहां आ हां ये देखो ये देखो मेरे खेत की मिट्टी ना बही और ना बीज बहे सब ठीक ठाक है हां सब कुछ सब जस का तस अरे कमाल है सब karma की कृपा है भैया हां देखो भैया मेरा मंत्र सीख लोगे तो कर्मा की कृपा तुम सब पर हो जाएगी भाइयों अरे कोलाई अरे तू हमें भी मंत्र सिखा देना हम तुझे जो मांगेगा देंगे अरे हां भैया अब तुम ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो अरे हंसते क्यों हो कोलाई दूसरों की विपत्ति पर हंसना हम छोटा नागपुर वालों का तरीका नहीं है अरे नहीं नहीं सामू भाई मैं तुम्हारी विपदा पर नहीं हंस रहा था है? मैं तो मंत्र पर हंस रहा हूं अब मंत्र पर काहे भैया अरे इसलिए भैया कि मंत्र कोई है ही नहीं, है? नहीं। तो तो तुमने हमसे झूठ बोला अरे ये तो और भी बुरी बात है भैया ये तो और बुरी बात है अरे रे रे रे रे झूठ नहीं भैया छोटा सा मजाक किया था बस अरे ये बेवकूफ का मजाक ये तो और भी बुरी बात है हां भाई, भाई अरे अरे भाई जो सुनो सुनो ए गुस्सा मत देखो मेरे बीज नहीं भए तो जानते हो क्यों क्यों इन छोटी-छोटी झाड़ियों के कारण कौन सी झाड़ियां ये ये ये ये देख रहे हो ना हां हां मैंने अपने खेत के चारों तरफ की मेड़ों पर सनई की झाड़ियां लगा रखी हैं तो आ, क्या तो क्या इससे हां बिल्कुल ठीक समझे सारा कमाल इन्हीं का है अच्छा बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैंने खेत की इतनी जमीन झाड़ियों में बर्बाद कर रखी है कि मैं पेड़ पौधों के पीछे इतना पागल हूं कि खेत में ही नहीं घर के चारों तरफ भी नए-नए पेड़ लगाता रहता हूं और हमेशा उनमें मगन रहता हूं मगर देखो ना इन नन नन झाड़ियों ने ही मेरे बीजों को बचा लिया या या या या या या या। इनकी जड़ें दीवार बनकर खड़ी हो गई को नहीं इसी की पत्तियां तुमने मुझे दी थी ना जब मेरी बच्ची पीली पड़ गई थी हां बिल्कुल इस की पत्तियों को पिलाने से पीली बीमारी ठीक हो जाती है अरे भैया तब तो मैं भी लगाऊंगा की मेड़ पर अरे की दवाई और साग का की दीवार तू तो बलासियाना हरे को लाई मैं भी तेरा मजाक उड़ाता था रे मुझे माफ कर देना कुल भैया अरे भैया तुमने गलती मानी मैंने बात भुला दी अरे यही तो जंगल में रहने वालों में अच्छी बात है अच्छा भाइयों सुनो देखो मेरे पास थोड़ा बहुत बीच रखखा हुआ है मैं सब को थोड़ा थोड़ा जब तुम पास होगा तो लौटा देना कर्म ने चाह तो इस बार बे की बारिश नहीं होगी सुनो भाई यही है ना अरे हां हां है किसके यहां जाना है मुखिया के चलो पहुंचाए देता हूं काम का है हमारे मुखिया से तुमको हमारे मुखिया का काम है तुम्हारे मुखिया से अच्छा कहा है कि अगर तुम्हारे गांव में दो अच्छे वर हों तो हमारे साथ भेज दे अच्छा हमारे मुखिया की दो बेटियां हैं शादी दोनों सुंदर सुगाड़ोस्व घर और खेत के कामों में होशियार अच्छा ही होने चाहिए दोनों के खासकर छोटी वाली का वो तो इतनी होशियार है कि उसे कोई पसंद ही नहीं आता अरे उम्र निकली जा रही है इस बरस 24 की हो जाएगी हां बहुत अच्छी घरवाली बनेगी और मां भी इतने अच्छे-अच्छे साथ-पात लगा रखे हैं इतनी मेहनत करती है ऐसी सुंदर माला बनाती है गाती है एक हो तुम्हारे मुखिया कैसे अच्छे वर भेजता है अब बस शादी करनी है दोनों की अब qui ja se no vai jat cara Vol per bat dir pa en po mai Coliko x ivil na या इतनी बातें तो पहली बार की हाय कितने बढ़िया बातें करते हैं दोनों भाई खासकर कोलाई है ना हां है तो सही पर ये कोलाई होशियार उतना नहीं है हाय तो क्या ये भी तुझे पसंद नहीं आया थोड़ा थोड़ा दूसरों से समझदार है पर मुझसे ज्यादा नहीं है तो ये बात है अच्छा दीदी हाँ? मैं बगिया से फूल लाने जा रही हूं तेरे लिए लाऊं हां ले आना औ, और सुन थोड़ा साग भी तोड़ लाना मेहमानों को भात के साथ परोसना है ले आऊंगी ले आऊंगी बड़ी चिंता हो रही है तुझे तो पाहुनो की क्या चुन लिया है किसी को हां साग मुझे बहुत अच्छा लगा बड़ा हंसमुख और भोला भाला है हम्म हमेशा मेरी मां ने कहा बधाई हो बहना बधाई हो तुझे तेरा बुद्धू मुबारक अ, अ, अरे अरे ठहर दोस्त जो है दो, मोनू क्या देख रहे हो कोलाई बहुत सुंदर बगीचा है तुमने लगाया है ना हां खाली समय में यही करती हूं अरे खाली समय में तो बहुत कुछ कर सकते हैं यही क्यों मुझे पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा अरे कोई फायदा तो है नहीं इनमें समय गवाने से है क्यों नहीं इतने सुंदर सुंदर फूल देखकर मन कितना खुश होता है और ये तरह-तरह की साग भाजी हम्म अगर मेहनत करनी पड़ती है कोलाई जी मेहनत बहुत मेहनत अच्छा जरा ध्यान ना दो तो सब सड़ जाए सेवा करें तो मेवा मिलता है समझे कुछ आ हा हा हा हा इतनी सारी सेवा और थोड़ी सी मेवा हु? हम तो पेड़ों के दोस्त हैं एक बार लगा दिया थोड़ी सी सेवा की और फिर जिंदगी भर मेवा ही मेवा ढेर सारा अपने काम आए दूसरों का भी काम चलाए समझी कुछ क्या मतलब मतलब ये कि बहुत साल पहले मैंने कटहल महुआ आम जैसे पेड़ लगाए थे खूब डटकर सेवा की शुरू-शुरू में आंधी तूफान जानवर शीत से बचाया अब मेरे दोस्त पेड़ मुझे फल देते हैं मैं लेता हूं खाता हूं खिलाता हूं मेहनत करता हूं मगर जानवर की तरह नहीं बैल की तरह नहीं आदमी की तरह सोच विचार कर मगर तुम्हारे गांव वालों की तरह अपने राग नहीं गाता रहता मैं तुम सारा फल बांट देते हो हां जो जितना चाहे खाए मना नहीं करता हूं मैं बाकी ढेर सा हाट में बिक जाता है आगे अपने बाल बच्चों के लिए भी तो बचाना है ना <laughs> सामु और कोलाई अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परियोजना निर्देशन सुश्री जयचंदीराम विषय संयोजन संगीत एवं गायन अजीत होरो आलेख प्रभाशेल के कलाकार नीरज शर्मा अभय भार्गव मंगतराम राजेश आहूजा शांति एस कालरा हर्ष बाला और सुचित्रा गुप्ता धन्यंकन दीपक पांडे तथा सतीश लाडे निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन वंदना अरिमर्दन na arim